आज 22 सितम्बर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम यहाँ अभी विज्ञान भैरव पढ़ने के क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं और विज्ञान भैरव वो विज्ञान है जिसके द्वारा हम परम तत्व का बोध प्राप्त करने का प्रयास करते और विज्ञान भैरव वर्तमान परिपेक्ष में यानी आज का जो समय है जिसमें व्यक्ति के पास समय भी कम है साधना के लिए समय नहीं है जीवन भी छोटा है इस सबके बीच में वो आपको अवसर देता है कि हम जो रोज़मर्रा के कार्य करते हैं उसी को योग में बदल रहे इसलिए योग के लिए आपको ना तो अलग से कोई समय निकालने की आवश्यकता है न योग के लिए कोई बहुत लंबी उम्र की आवश्यकता एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो बहुत छोटे से जीवन में छोटे से प्रयास के द्वारा भी आपको परमेश्वर का बहुत प्राप्त करवाना संभव कर देता है जिस परमेश्वर के बोध की हम बात करते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या तभी होती है जब हम परमेश्वर को बाहर कहीं ढूंढते जब द्वैत्वादी भावना से हम परमेश्वर को बाहर ढूंढ़ते हैं तो हमारी ये हताशा ही हाथ लगती है क्योंकि जब भी हम अन्य वस्तु की तरह परमेश्वर को जानना चाहते हैं या आत्मा को या चेतना को जानना चाहते हैं तो यह एकदम नितान्त असंभव सी बात हो सकती है क्योंकि हम जिसको जानना चाहते हैं वो तो जानने वाले का वास्तविक स्वरूप जो जानने वाले को जानना बड़ा कठिन है ये बल्ब जल रहा है ये पूरे कमरे को देख सकता है खुद को देखना बड़ा कठिन है स्वयं के प्रकाश में स्वयं को खोजना सबसे ज़्यादा कठिन समस्या है तो यहाँ पर पहले हम परमेश्वर शिव को किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में भिन्न तरीके से ही अनुभव अनुभूत कर सकते कोई भी इससे बड़ा चमत्कार नहीं हम कोई भी वस्तु का अनुभव करना चाहते हैं व्यक्ति का अनुभव करना चाहते हैं भावना का अनुभव करना चाहते हैं उससे हम अपने आप को थोड़ा सा दूर करके अनुभव कर सकते लेकिन जब हम अपने आप को अनुभव करना चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब हम अपने मन अपना चित्त जो कि संसार की ओर अग्रसर है वो अंतर्मुखी हो जाए जो बाहर देख रहा है वो भीतर देखने लग जाए तभी जाके हम उसको अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर एक दो धारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको हम बार बार भी कहें तो कम है और वो धारणा ऐसी है कि परमेश्वर का स्वरूप कैसा है ये प्रश्न हमेशा एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में आता है कि जब परमेश्वर है तो कैसा है एक हिंदू सोचता है कि शायद वो त्रिपुटी लगाए हुए है या हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं या हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं या क्रिश्चियन सोचता है कि वो सूली पर चढ़ा है क्रॉस के रूप में है या काबा में हैं हम इनके कई तरह के भिन्न भिन्न हमारे अपने अपने अवधारणाएँ होती हैं जिनके द्वारा तो परमेश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं लेकिन जो सर्वोत्तम व्याख्या है परमेश्वर के स्वरूप को समझने की वो है कि वो प्रकाश विमर्शमय दो शब्द परमेश्वर के समस्त अस्तित्व को व्याख्यात करते प्रकाश और विमर्श दो चीजें प्रकाश हम एक प्रकाश तो देख रहे हैं जो हमारा कमरा प्रकाशित हो रहा है लेकिन ये प्रकाश स्वप्रकाश नहीं है आत्म प्रकाश नहीं है ये पर प्रकाश है ये प्रकाश उधार लिया हुआ प्रकाश प्रकाश का जो स्रोत है वह स्वयं प्रकाश मान नहीं है यह उधार लिया हुआ प्रकाश से प्रकाशित है लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के स्व प्रकाशित है या जो स्वयं प्रकाशित है और उससे सब कुछ प्रकाशित है यानी संसार में जो कुछ भी अस्तित्व प्रकाश का मतलब होता है अस्तित्व जैसे हम कहते हैं कि ये किताब प्रकाशित हो गई यानी ये किताब अस्तित्व में आ गई इसके पहले कहाँ थी ये लेखक के अंतस में थी वो लेखक ने उसको रचित किया रचना करी उसकी और वो अब प्रकाशित हो गई यानी वो अब अस्तित्व में आ गई तो कोई भी चीज़ जब अस्तित्व में आती है उसके पहले वो संवित्व में होती है चेतना के अंदर होती है और चेतना में ब्रह्मांड में जो कुछ है या होने वाला है वो सब कुछ पहले से उपस्थित जो अब तक हो चुका है या होने वाला है उसके अंदर जिसे एक कविता कहेंगे तो कविता जब प्रकाशित नहीं हुई उसके पहले कहाँ थी उसी चेतना के अंदर थी और जो आज से हजार साल बाद प्रकाशित होने वाली वो भी आज उस चेतना में है यानी उस चेतना वही स्रोत है जो इस ब्रह्मांड का जनक है जो कुछ भी हे, था या होगा वो सभी उसी से प्रकाशित होता है उसी से अस्तित्व में आता है इसलिए वो अस्तित्व का अनंत स्रोत है और इस नाम से वो प्रकाश प्रूप प्रकाश यानी वो नहीं जो है उसको प्रकाशित कर दे नहीं ये है अपने आप प्रकाश जो है शब्द है है यानी अस्तित्व में जो है उसी को तो हम है बोलेंगे आप यहाँ पर हो ये आश्रम यहाँ पर है तो जो है बोलते हैं वो है ही परमेश्वर के हस्ताक्षर यही प्रकाश रूपता है यही अस्तित्वता है जब वो कोई भी चीज को अस्तित्व में लाने का मूल कारण है हम कह हम क्यों हैं क्योंकि हमारे माता पिता हैं लेकिन हमारे माता पिता का फिर कोई दूसरा कारण है ये प्रकाश क्यों है क्योंकि इसमें विद्युत दौड़ रही है लेकिन उस विद्युत का और कुछ कारण है ये कारण को ट्रेस कर सकते हैं सूर्य तक पर हम उसके बाद कहेंगे फिर सूर्य क्यों प्रकाशित वो किसके प्रकाश से प्रकाशित इस तरह अगर हम अनुसंधान करें जिसे हम अनुसंधित कहते हैं तो वह अनुसंधान निश्चित रूप से कोई सा भी अनुसंधान जो ईमानदारी और प्रतिबद्धता से किया गया है परम शिव तक ले जाता है उसका नाम कुछ भी रख दो आप परम शिव रखो या कुछ और जो आपकी पसंद हो लेकिन वो परम सत्य तक ले जाता है और वो अनुसंधान परम सत्य तक उसी परम सत्य तक ले जाता है जो किसी भी अनुसंधानकर्ता को ले जाएगा जो प्रतिबद्धता और ईमानदारी से उसका अनुसंधान कर रहा है यानी वो चाहे किसी भी धर्म का हो किसी भी देश का हो किसी भी लिंग का हो किसी भी उम्र का हो अगर वो प्रतिबद्धता से परम सत्य की खोज करता है तो उसका डेस्टिनेशन या उसका उसकी मंजिल वही वो वहीं पर जाकर टिकेगी उसकी मंजिल जब वो स्वयं को पहचान में लग जाएगा कि मैं जिसको खोज रहा था वो खोजने वाले का ही वास्तविक स्वरूप है उसका इसेंशियल नेचर है खोजने वाले का जो अनिवार्य स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है और मेरा ही स्वरूप इस समस्त स्वरूपों में प्रकाशित है तो यही प्रकाश रूप है अब दूसरा है इसका आस्पेक्ट विमर्श परमेश्वर का स्वरूप प्रकाश एवं विमर्श रूप तो विमर्श क्या है विमर्श है जानने की शक्ति तोलने की शक्ति और इसी से उत्पन्न होती है स्वातंत्र शक्ति आज आप यहां बैठे हैं हर एक में विमर्श है कमोबेश विमर्श सब में है परमेश्वर का विमर्श सर्वोत्तम विमर्श है या सर्वोच्च विमर्श है और हमारा विमर्श उससे कमतर लेकिन फिर भी विमर्श है और एक कीड़े में भी विमर्श है और एक चींटी में भी विमर्श और एक मटके में भी विमर्श है लेकिन विमर्श कमतर होता चला गया जहां जहां चेतना की दिव्यता कम होती चली जाती है वो मध्यमतम होते हुए भी उसमें विमर्श उपलब्ध है विमर्श क्या है अपने आप को जानना शिव न केवल प्रकाश रूप है वरन विमर्श रूप भी है वो जानता है कि मैं शिव हूं अगर वो है और हम कहें तो वो जड़ वो क्या जाने जब वो निरूप है शून्य आकार का है तो अपने आप को जानता भी है निश्चित अपने आप को जानना ही शिवत होता है और हम भी अपने आप को जानते हैं हम तोलते हैं हम क्या हैं आज हम क्या कर सकते हैं आज हमको क्या करना चाहिए हम ये करने में आज समर्थ हैं नहीं नहीं आज ये करने में हम समर्थ नहीं हैं आज हमको ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ये सब कुछ हमारे भीतर चलता है क्योंकि हम अपने आप को तोलने में अपने आप को जानने में सक्षम हैं ये विमर्शता ये शिवत्वता तो प्रकाश यानी अस्तित्व विमर्श यानी उस अस्तित्व का ज्ञान यानी जड़ प्रकाश शिव नहीं है जड़ता में शिवत्वता नहीं शिवत्वता ज्ञान में है और शिवत्वता क्रिया में है जहां स्वतंत्र होकर क्रिया की जा सके मनुष्य भी स्वतंत्र होकर क्रिया करता है आप यहां आए यह आपकी स्वतंत्रता है आप आज तय करो हमको नहीं आना ये फिर आपकी स्वतंत्रता है कृतुम अकुतुम अन्यथा करतुम ये परमेश्वर की परिभाषा है कि वो करना चाहे करे ना करना चाहे ना करे और ऐसा करना है लेकिन वो वैसा करे ऐसा न करके वैसा करें वो उसकी परम स्वतंत्रता है यही स्वतंत्रता का एक सीमित संस्कारण हमको भी मिला शुद्ध संस्करण मिला हमको सीमित क्यों कि हम इन पाँच कला विद्या राह काल नियति के पांच कंचुकों में बंधे हुए हैं इसलिए हमको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है पूर्ण स्वातंत्र वो होता है कि जो चाहे वो करे, उसमें कोई विरोध नहीं हमको भी स्वतंत्र है हमारी इच्छा हुई जा आ गए आज इच्छा नहीं हुई नमनियाए यह हमको स्वतंत्र है हमारी इच्छा हुई कि आज चलो टीवी देखते हैं चलो आज बूढ़ नहीं हम टी नहीं देखते हमारा पूर्ण स्वतंत्र लेकिन हमको पूर्ण स्वतंत्र नहीं है आज हम चाहें कि नहीं हम चांद पे जाएं, तो हम एकदम नहीं जा सकते हम कहें कि इस देश के प्रधानमंत्री इसी वक्त बन जाएं, नहीं बन सकते क्योंकि हम में कुछ तो स्वतंत्रता है लेकिन सीमित स्वतंत्रता है और ये सीमा माया की सीमा है जिस सीमा के अंदर हम शिवत्वता को लिए हुए बैठे हैं लेकिन सीमा है एक समुद्र असीम है उसमें लहरें हैं उसमें विशालता है गहराई है लेकिन एक छोटी सी शीशी में आप समुद्र का जल भर लो वो भी समुद्र है लेकिन उसकी सीमाएँ हाल ही वो असीम नहीं हो सकता। लेकिन उसमें और समुद्र में कोई भेद नहीं उस जल को पुनः समुद्र में डाल दो आप उसके बाद में उस जल को वापस आप कभी नहीं ला सकते क्योंकि शिव एक बार प्राप्त होने के बाद में वो उस चक्र से मुक्त हो जाते यही हमारी स्थिति है हम अपनी उन सीमाओं को लांग कर जब परमेश्वर से एक हो जाते हैं तो फिर हमारी अपनी सीमाएं असीम हो जाती हैं यानी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और असीम का स्वरूप और हमारा स्वरूप अभिन्न हो जाता है और यही हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि जब हम जीते जी उस एहसास को उस बोध को प्राप्त कर सकें जो सर्वोच्च प्राप्तव्य है इस जीवन में प्राप्त करने लायक सर्वोच्च धन है इसलिए इसको परमार्थ बोलते हैं परमार्थ है ना परम अर्थ है ना अर्थ है ना धन जो परम धन हो ऐसा धन है जिस धन को पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता ये उपनिषद की भाषा है जब उपनिषद में शिष्य पूछते हैं गुरु से वो कहते हैं कि पूछते हैं कि हमको ऐसा क्या है जो पाने के बाद और कुछ न पाना पड़े कि उसका पाने लायक कुछ चीज़ ही नहीं है संसार में हमारे मानव बन के हम आए हैं तो ऐसा क्या है जमीन मिल जाती है फिर भी इच्छा होती है कि और चाहिए धन मिल जाता है इच्छा है और चाहिए भोग मिल जाते हैं ऐसा लगता पर्याप्त नहीं मिले मज़ा नहीं आया और चाहिए यानी कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं है कि हमको संतोष है तुष्टि है या परम तुष्टि है तो ऐसा क्या है कि जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना श्रेष्ठ नहीं रह जाता है क्या है ऐसी कौन सी तृप्ति जिस तृप्ति के बाद में कभी फिर मन अतृप्त न हो वही है आत्मबोध और वो आत्मबोध जब प्राप्त होता है आप चिंतन करें हृदय से शांत चित्त बैठ के उस आत्मबोध प्राप्त करने के बाद हमको खुद समझ में आ जाएगा कि हम कर्म फल से मुक्त हो क्योंकि हम जब तक आत्मबोध प्राप्त नहीं करते हम कर्म अपने शरीर की आवश्यकताओं चित्त की द्वैतमय दिशा दर्शन में, में कार्य करते हैं ये अपना है इसको कुछ दे दो ये पराया है इसको मत दो ये धन हड़प लो कोई देख तो राय नहीं है। ये काम कर लो ये खा लो क्योंकि पता नहीं फिर ऐसी अच्छी चीज़ खाने को मिले या ना मिले इस तरह हम हमेशा द्वैतवादी जीवन जिंदगी जीते हैं लेकिन जैसे ही आत्मबोध होगा वो इंसान बदल जाता है उसके हृदय के अंदर असीम प्रेम बन जाता है क्यों प्रेम बन जाता है आप आपके हाथ को घृणा के दृष्टि से कैसे देख सकते जब आपके हाथ को नहीं देख सकते तो विश्व जो आपका अपना है स्वरूप उसको कैसे घृणा के दृष्टि से देखोगे तो असीम प्रेम में हृदय बन जाता है उस व्यक्ति उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अतिरिक्त रूप से विशाल हो जाता है इतना विशाल हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास जो बैठता है उससे जो मिलता है जो उससे बात करता है उसको भी ये छूत की बीमारी लगे भी गानी उसको आनंद से अछूता नहीं रह पाता अग्नि के पास आप बैठेंगे तो आंच लगेगी लगेगी ऐसे जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आत्मबोध हो चुका है जब अपन उसके पास बैठेंगे तो आत्मबोध से पूरी तरह से हम बच के नहीं रह सकते तो प्रकाश और विमर्श दो उसके आस्पेक्ट हैं दो उसके पहलू हैं जो उसका परम गुण है वो अस्तित्व का मूल स्रोत है और वो ये जानता है अपने आप को जानता है ये प्रकाश अपने आप को भले ही न जाने लेकिन वो अस्तित्वगत प्रकाश जो सब प्रकाशों का स्रोत है वो अपने आप को जानता है इसी के बारे में एक ग्रंथ है जो बड़ी मुश्किल से आजकल संस्कृत में कुछ जगह पर जीर्ण शीर्ण हालत में मिलता है जिसको शिव दृष्टि बोलते हैं उसका एक श्लोक है यहाँ ये श्लोक इसी बात को बड़ी अच्छी तरह बताता है कि घटो मदात्मना व्यक्ति मैं घट को अपनी आत्मा से जानता हूँ अपने अंदर के अंदर के अंदर जो मेरी आत्मा है जो मेरा मूल अस्तित्व का केंद्र है उससे मैं घट को जानता हूँ मतलब एक मटकी रखी मेरे सामने मैं उसको जानता हूँ और उसको जानते ही मैं उससे अभिन्न हो जाता हूँ ये गहरी सी बात है समझने लायक कि जब हम जिसको जानते हैं हम उसके अस्तित्व को क्रिएट करते हैं हम उसके अस्तित्व का निर्माण करते हैं अगर एक मटकी है दुनिया में और कोई ने ना देखे ना देखने वाला एक भी नहीं तो उसका अस्तित्व को इंडोर्स कौन करेगा उस अस्तित्व को तस्दीक कौन करेगा कौन कहेगा कि इसका अस्तित्व है अगर आप यहां पर एक नृत्य हो है, रहा है गीत चल रहा है एक सिनेमा चल रहा है या टीवी चल रहा है कोई भी नहीं देख रहा है तो चल रहा है ही कहने वाला भी कौन है अगर जंगल में एक संगीत बज रहा है कोयल कोकरे लेकिन सुनने वाला एक भी नहीं है तो कौन कहेगा कि कोयल कुक है क्या ये सुंदर दृश्य है या कर्णप्रिय संगीत है या आनंददायक दृश्य है ये आनंद वास्तव में ना उस दृश्य में है ना उस कुक में है ये आनंद तो हमारे भीतर है जब एक चेतन ने सामने जाता है और उसको वो आनंद को उजागर करता है उसके आनंद को तब वो आनंद का सर्जन होता है आनंद हमारा अपना वास्तविक स्वभाव है उस स्वभाव में जब आनंद को वो उद्घाटित करता है तो वो आनंददायक संगीत हो जाता है एक नृत्य जब हमको आनंदित करता है तो आनंददायक नृत्य हो जाता है एक भोजन जब वो हमको आनंददायक तृप्ति देता है तो वो आनंददायक भोजन हो जाता है भोजन में आनंद नहीं है नृत्य में आनंद नहीं है संगीत में आनंद नहीं है वो आनंद हमारा वास्तविक स्वरूप है और वो ढका हुआ है जब वो उजागर होता है किसी कार्य से या किसी कारण से तो वो कारण जिसने उसको उजागर किया हम उसको देखते हैं आनंद भोजन को देखते हैं कि इसमें आनंद है नर्तक को देखते हैं कि इसमें आनंद है संगीत के वाद्य यंत्र को देखते हैं कि इसमें आनंद है सचमुच में यही हमारी गलती होती है कि हम आनंद को बाहर ढूंढ आनंद को हम अगर भीतर ढूंढें अपने भीतर ढूंढें तो जीवन का हर अवसर रोज भोजन हम कम से कम सामान्य तो दो बार करते हैं पानी दो चार बार पीते हैं चाय पीते हैं शरबत पीते हैं कई लोगों से मुलाकात करते हैं कुछ से मज़ा आता है कुछ से मुलाकात करने में मज़ा नहीं आता ये सब अवसर योग करने के भोजन करना योग का करने का बहुत सुंदर अवसर है उपनिषदों में भी इसको दर्शाया गया है वैश्वानर विद्या के नाम से कि भोजन करते वक्त आप विश्व नागरिक बन जाइए वैश्वानर का मतलब होता है विश्व नागरिक यूनिवर्सल सिटीजन बन जाइए और जब भोजन करें तो ये भोजन उस विश्व नागरिक की जठराग्नि में हवन की तरह करिए तो यह भोजन करना एक स्वार्थमय प्रक्रिया नहीं रह जाती उस समय हम भोजन क्या करते हैं यज्ञ की तरह करते हैं और यज्ञ में अग्नि रूप से जठराग्नि होती है और ये जठराग्नि या ना हमारे स्टोमक की एसिड जो उस भोजन को स्वीकार करती वो पूर्ण विश्व का मुख बन जाती और पूरे विश्व का उधर का पोषण करती ये लफ्फाजी नहीं है बातचीत नहीं है गप्पी गप्पबाजी भी नहीं है जब हम इसको शांत चित्त से सोचते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लिए योग करने का अत्यंत उचित अवसर है जब हम भोजन करते हैं जब हम संगीत सुनते हैं तो हम उस आनंद के स्रोत को अंदर खोज सकते हैं भोजन करते हैं तो आनंद के स्रोत को अंदर खोज सकते हैं जब हम टीवी देखते हैं कोई सीरियल देखते हैं तब तो भी आनंद के स्रोत को अंदर खोज सकते हैं या जीवन के किसी भी कार्य को करते वक्त जो आनंद महसूस होता है हम उसको अंदर खोज सकते हैं अब कभी कैसे उल्टे काम होते हैं जिसमें हमको घृणा होती है ईर्षा होती है प्रतिस्पर्धा होती है काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य छः अरिषण वर्ग कहलाते हैं जो छ हमारे सामान्यतः दुश्मन है अरि है न दुश्मन शड यान छ ये छह दुश्मन है हमारे जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति को बाधित करते हैं काम क्रोध काम है ना, कामना इच्छा कि मेरे को ये चाहिए या ऐसा हो जाए तो ठीक रहे ऐसा हो रहा है लेकिन इसके बजाय ऐसा हो जाए तो ठीक रहे फलाना पार्षद चुना जाए तो ज्यादा मजा आ या ना हमारी अपनी एक झुकाव किसी एक चीज़ के प्रति होती है वो कामना है क्रोध जब उस कामना में बाधा उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है जब हम चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा ना हो तो हमारे हृदय में क्रोध पैदा होता है लोभ हम चाहते ग्रिड जब हम चाहते हैं कि ये कुछ मुझे मिले भले दूसरे को ना मिले दूसरा नुकसान में रहें चलेगा मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए ये हमारी तीसरी दुश्मन है काम क्रोध लोभ अब मोह मोह के अंदर हम चाहते हैं कुछ हमारे अपने हैं कुछ बाकी पर हैं कि ये मेरा बच्चा है इसको खूब अच्छे नंबर आ जाए बाकी लोग फेल हो जाए चलेगा मध यानि एरोगेंस यानि हेकड़ी जो हम रहते हैं कि हम ऐसे हैं हमको कोई ऐसा बोल नहीं सकता हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं हमारे सामने कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो हेकड़ी होती है, ये पाँचवा हमारा अरिषड वर्ग का पाँचवा अरी है और मात्सर् मात्सर्य का मतलब होता है ईर्षा जेलेसी, जो हम किसी और की उन्नति या प्रसन्नता से स्वयं अप्रसन्न हो जाते तो इन सब के बीच में क्या हम फिर इसमें भी योग कर सकते हैं आनंद में तो योग सीख लिया हमने भोजन करते वक्त संगीत देखते वक्त नृत्य देखते वक्त हमने योग करते सीख लिया क्या इन अरिष्ठ वर्ग के दौरान भी क्या हम कर सकते हैं काम क्रोध लोभ, बो मोह मदमात्सर्य गोचरे बुद्धिस्ती मितान कृवा तत्तव तो हम अवशिष्य थे जी हाँ यही तो खासियत है इस विज्ञान भरों की वो कहता है कि हाँ ये पॉजिटिव जो चीजें हैं उसमें तो तुमने योग करते सीख लिया पर हम तुमको नेगेटिविटी में भी योग करते सिखा सकते होते तो जब आपके पास नेगेटिव इमोशंस हैं जब काम क्रोध लो मोह मदमात्सर्य के आवेश में हो हृदय में गुस्सा आ रहा है या बहुत ईर्ष्या हो रही है किसी से तो कहते हैं वो कि इस वक्त भी योग करने का बड़ा अच्छा सु अवसर है हमको सिर्फ करना क्या है कि एक प्रमेय है यानी एक वस्तु या एक व्यक्ति है जिससे ये इमोशन जाके जोड़ रहे हैं जैसे क्रोध किसी व्यक्ति पे आ रहा है मोह किसी व्यक्ति पे आ रहा है या वस्तु पे आ रहा है वो एक प्रमेय है या ईर्षा किसी व्यक्ति से हो रही है या किसी परिस्थिति से हो रही है वो भी एक प्रमेय है तो हमको इस प्रमेय को दूर कर देना उसको करना है इस प्रमेय को निग्लेक्ट करना है अब हमको ध्यान किस पर देना है इस शुद्ध भावना पर ध्यान देना है ईर्ष्या पर ध्यान करना है कि हमको ईर्षा हो रही मात्सर्य हो रहा है तो हमको मात्र ईर्षा पर ध्यान देना है या हृदय में जब हेकड़ी घमंड आ रहा है तो अपने आप को उस घमंड करते हुए उस पर ध्यान करना है कि हम घमंड कर रहे हैं या हमको किसी चीज़ पर मोह आ रहा है या इच्छा हो रही है कामना जाग रही है तो उस पर मोह करें तो हमको उस प्रमेय हटा दें मोह किस पर आ रहा है इच्छा क्या प्राप्त तो होने करेगी कि लड्डू खाने के चाहते लड्डू पर से ध्यान हटा दें ध्यान शुद्ध इच्छा पर करें वो इच्छा का स्रोत वही संविद्ध है यानी हमारी अंतरात्मा है जो उस इच्छा को ऊर्जा दे रही है जैसे बिजली का करंट वो पंखे को भी ऊर्जा देगा और अगर इस बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो उसको भी ऊर्जा देगा उसको कुछ लेना देना नहीं क्योंकि वो निरपेक्ष है करंट को ये मतलब नहीं है कि मैं सत्कार्य रह हो रहा है तो उसमें ऊर्जा दूँ और दुष्कार्य रह हो रहा है तो ऊर्जा नहीं दूँ क्योंकि वो तो आपके कर्मफल के अनुकूल है अगर आपने आपकी वायरिंग खराब करी है यहाँ आग लग रही है उस करंट को कोई सरोकार नहीं है कि करंट न देवे अगर आपको करंट का झटका लग रहा है तो कोई सरोकार नहीं करंट को क्या आप मर रहे हो क्यों? कि वो निरपेक्ष ऐसे ही हमारी चेतना हमारे आत्मा वो निरपेक्ष उसको कुछ सरोकार नहीं है कि इस ऊर्जा का तुम क्या उपयोग कर रहे हो वह ऊर्जा का अनंत तो स्रोत है अंदर की तरफ उससे आप आनंद सर्जन करो मोहब्बत का सर्जन करो प्रेम का सर्जन करो या चाहो तो क्रोध काम मदमात्सर्य इनमें डूबे रहो लेकिन योगी कहते हैं कि हम इन पर जीवन भर कोशिश करेंगे तो शायद है कि जीवन छोटा पड़ जाएगा और हमको इन अरिषण वर्ग के बाहर आने का अवसर नहीं मिलेगा रोज गुस्सा आ जाता है रोज ईर्षा होती है रोज प्रतिस्पर्धा चलती है रोज कभी कभी घमंड आ जाता है तो इनके बीच भी हम अगर प्रमेय को दूर कर दें उस वस्तु को दूर कर दें जिसके ऊपर ये जाके चिपक रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर ये किसी एक चीज़ से जा कर चिपकते किसी से ईर्षा होती है किसी से हिकड़ी आती है किसी पर मोह आता है किसी पर क्रोध आता है वो तो ये किसी शब्द से जो जुड़ा हुआ है उसको दूर करना अब हम अंतर्मुखी होकर अपने क्रोध पर ध्यान करें अब इसको क्रोध को ना तो आपको स्वीकारना है कि हाँ मैं क्रोधी हूं मेरे को क्रोध करना चाहिए नहीं ये करना चाहिए कि नहीं, नहीं, मेरे को क्रोध क्यों आ गया क्रोध से मेरे को मुक्ति चाहिए मेरे को ना तो मुक्ति चाहिए ना कहीं स्वीकारना चाहिए मैं तो क्रोध पर ध्यान कर रहा हूँ जैसे अगर यहाँ दीपक जल रहा है ध्यान करना है तो आप ना तो ये चाहोगे कि दीपक बुझ जाए न चाहोगे कि चार और दीपक जल जाए हमको कोई लेना एक एक दीपक पर हम तो ध्यान कर रहे हैं ऐसे ही ध्यान करने का हमने अपने भीतर एक साधन खोज लिया कि अगर कामना पैदा हो रही है तो उस कामना पर ध्यान करें वो कहाँ से पैदा हो रही है कैसे पैदा हो रही है कहाँ से ऊर्जा ले रही है जब हम उसको अंतर्मुख्य कर करते हैं तो हम उस नेगेटिव इमोशन में यानी हम जब उस ऋणात्मक भावना में बह जा रहे हैं उस समय पर भी ध्यान करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं तो यही हमारी ये भावना है इसके अलावा बोलते हैं चिद्धर्मा सर्वदेहेश विशेषो नास्तिक कुछ अतश्च तन्मयम सर्व भाव्य भावन्य भव जित जन यानी वो कहते हैं भाव, भाव कि ये एक प्रकार से पाए हैं। इन तीन उपायों के बारे में अपन फिर एक आध बार और को पढ़ेंगे ये शाम्भवोपाय है कहता है कि चैतन्य धर्म है उसका जो हमारी आत्मा है हमारा जो आत्मा है धर्म है ना उसकी क्वालिटी या उसकी पहचान एक ही है कि वो चैतन्य है और चैतन्य का मतलब होता है जो औरों को भी चेतन कर दे न केवल वो स्वयं चेतन है लेकिन औरों को चेतन करने की क्षमता भी है जिसमें वो जो मूल स्रोत है चेतना का वो चैतन्य कहलाता है इसलिए वो चैतन्य सर्वदेहेशु जितने संसार में आकार दिखाई दे रहे हैं देह मतलब आकार चाहे वो कुत्ते का आकार हो कीड़े का आकार हो चाहे इस धरती का आकार हो इन सबके बीच में जो चेतना है जो धर्मा सर्वदेहेशु विशेषो नास्तिक कुछ चित किसी में कोई विशेष आत्मा नहीं है अपन कभी कहते हैं वो बहुत महात्मा है वो दुरात्मा है ये शब्द कोई मायने नहीं रखते आत्मा सब में एक जैसी विशेषो नास्तिक उतरचित यानी कहीं पर भी इसमें कोई विशेष नहीं है कि आत्मा उसकी कोई विशिष्ट है और इसकी आत्मा अविशिष्ट है आत्माओं में कोई फर्क नहीं है तो चित्त धर्म सर्वदेहेशु विशेषो नास्तिक उतरचित यानी वही आत्मा यानी वही चेतना सबको चैतन्य किए हुए चाहे वो कीड़ा हो एक कुत्ता हो एक डाकू हो एक चोर हो एक महात्मा हो एक साधु हो एक संत हो कोई भी हो उस सबको जागृत करने में सबको चैतन्य करने में वो एक ही आत्मा है और एक जैसी आत्मा नहीं एक ही आत्मा है जो इन सबको चैतन्य किए हुए है यानी अभी एक, एक ही करंट है वो पंखा भी चला रहा है वो लाइट भी चला रही है एक ही करंट है जो यहाँ पर अभी स्पीकर भी चला सकता वो एक ही करंट है जो यहाँ आग भी लगा सकता तो करंट एक ही है इलेक्ट्रिक करंट वही है विद्युत धारा वही है तार उसके भिन्न भिन्न हो सकते हैं ऐसे ही वो सर्व देहों में एक ही चैतन्य है जो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है तो अतश्च तन्मयम सर्व सर्व भावन भवजन जो यह जानता है जो यह जानता है वह विजयी होकर इन सबसे संसार चक्र से ऊपर उड़ जाता है यानी वो संसार में फिर लिप्त नहीं होता वो संसार संसारिक जो जो संसारिक होता सांसारिक जो बातें होती है जो सांसारिक लेनदेन होता है यानी सांसारिक जो अकाउंटिंग होता है उस अकाउंटिंग से बाहर आ जाता है उसका अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाता है क्योंकि जब तक अकाउंट बैलेंस है तब तक हमको उसके लिए फिर जीवन लेना पड़ेगा प्रारम्ब हमारा फिर पुख्ता हो जाएगा और हमको फिर पॉजिटिव बैलेंस है तो सुख में जीवन लेना पड़ेगा नेगेटिव बैलेंस है तो दुख में जीवन मिलेगा और हर जीवन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं इसलिए हमको एक मिश्रित जीवन प्राप्त होता है और इन जीवन से मुक्ति के लिए अकाउंट बैलेंस जीरो करना जरूरी होता है तो जो यह जानता है वो विजयी होकर इस संसार चक्र से बाहर हो जाता है इंद्रजाल विश्वम व्यस्तम व वा चित्रकर्मव भ्रमद वहात सर्व पश्य तश्चित सुखोदगमह ये कहता है कि जब हम इस संसार को ऐसे देखें जैसे आप सिनेमा को देखते हैं। हम यहाँ पर उस समय में सिनेमा नहीं होते थे तो उन्होंने इंद्रजाल लिखा हुआ है इंद्रजाल यानी जादू का कर्तब जगलरी जिसको हम जगलरी बोलते हैं अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं जादू का कर्तब्य तो वो जो कर्तव्य देखते हैं तो हम इस संसार को उस कर्तव्य की तरह देखें जैसे कि टीवी देखते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें कुछ सत्य कुछ भी नहीं है एक कहानी देख रहे हैं सिनेमा में इसमें जानते हैं हम सत्य कुछ नहीं है तो वहाँ पर जो दृश्य आते हैं उस दृश्य से हमारा कोई सरोकार नहीं होता हम उनको दृश्यवत देखते हैं दुर्भाग्य से पूरा उल्टा है संसार को दृश्यवत तो देखना दूर की बात है हम दृश्य को संसारवध देखते हैं उसमें रोने बैठ जाते हैं टीवी में भी टीवी चल रहा है उसी में इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त हमारे हृदय के अंदर संसार के प्रति जो मोह है वो प्रबलतम होता है इसलिए सिनेमा देखते हुए आप देखोगे कई लोग इमोशनल हो जाते हैं टीवी देखते वक्त हम लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उसके पीछे कारण यही होता है कि हमारा मोह हमारा मोह उस जगह पर प्रबलतम हो जाता है और हम उसको सत्य की तरह देखने लग जाते उसको सिनेमा को भी सत्य समझ लेते हैं लेकिन यह कहता है कि इस सत्य को भी सिनेमा की तरह समझो इस सत्य को भी एक इंद्रजालमय दृश्य की तरह देखो जब वो कोई ऐसा देखता है इंद्रजालमय विश्वम व्यस्तम व चित्रकर्मवत या फिर उसको एक चित्र की तरह देखो इंद्रजाल की तरफ देखो या चित्र की तरफ देखो एक चित्र है उस चित्र में हमको क्या सरोकार हो सकता है भ्रह्मतः सर्वम पश्चा पश्च्य सुखोदुगम जैसे कभी कभी चित्रा हम नाव में बैठे हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं पेड़ भी आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमारी यात्रा नाव में आगे होती चली जाती है हम इस तरह देखें कि संसार में जो कुछ हो रहा है हम इसको देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं अच्छा दृश्य दिखा बुरा दिखा अपने दिखे पराए दिखे इन सबके बीच अपना आगे बढ़े चले जाते हैं हमको इनसे कोई सरोकार नहीं जैसे गंगा जी निकलती है आप लाख खूब जाओ वाराणसी गंगा जी को वाराणसी से कुछ लेना देना नहीं वो तो वाराणसी में भी उतनी ठहरती जितनी जंगल में ठहरती उसको कोई मायना नहीं है कि वाराणसी है जंगल क्योंकि वो तो सब दृश्य को देखते हैं उसका तो टारगेट एक ही है समुद्र में जाके मिलना है कि कब बंगाल की खड़ी यार मुझे उसमें जाके समा जाना है तो यही हमारा टारगेट हो कि कब हमको तो परमेश्वर से विलीन होना है शिव से विलीन होना है हमको लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं जो आता दृश्य देखते हुए चले जाएंगे तो इस तरह भागते हुए दृश्यों को जैसे देखते हैं नाव में बैठ के या नर्मदा या गंगा नदी अपने, अपने आस के किनारों को जैसे देखती है वो फिर भी रुकती नहीं है न उसकी गति कम करती न बढ़ाती वो अपनी जगह चलती चली जाती है ऐसे ही दृश्य कर्मवत चित्रकर्मवत अगर हम इस संसार के ऊपर अपनी दृष्टि डालते रहें, तो हमारे ये भ्रम दूर हो जाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे ना हमारा सुख का उद्गम झरना फूट पड़ेगा जब हम सुख का अनंत सुख के स्रोत से एक हो जाएंगे न चित्तम निक्षिपेत दुखे चित्त को दुख से मत जोड़ो निक्षिपेत करना है ना डालना जोड़ना न चितम्षिप दुखे न सुखे न सुख से जोड़ो व परीक्षिपे न सुख से जोड़ो न दुख से जोड़ो न उनसे हटाने की कोशिश करो यानी निरपेक्ष हो जाओ इनसे सुख से और दुख से न तो जोड़ो अच्छा उससे दूर हटने की कोशिश भी वास्तव में उससे जुड़ाओ उसके अस्तित्व को स्वीकार करना है हम तो मानते नहीं कि सुख दुख राम की तो लहरें हैं भैरवी ग्ञायता मध्य किम तत्व में अवशिष्य तो शिव कहते हैं कि हे भैरवी यानी हे देवी ग्यायताम मध्य जो इन दोनों के बीच में जो सत्य है उसको जानता है ग्यायताम मध्य कि हे देवी ग्यायताम मध्य यानी इन दोनों के सुख के और दुख के जो द्वैत हैं या दो अपोजिट पोल्स हैं इनके बीच के सत्य को जो जानता है किम तत्व में अवशिष्यत उसके लिए वो तत्व यानी जो परम सत्य है वो उद्घाटित हो जाता है वो परम सत्य देख लेता है जो लहरों के बीच में देखता है उसे समुद्र दिखाई देता है अन्यथा जो लहरें देखता है वो समुद्र नहीं देख पाता तो लहरों को तुम समुद्र मत समझो वरन समुद्र के अस्तित्व को देखना हो तो लहरों के बीच में देखो लहरें सुख की भी हैं दुखी भी हैं लेकिन इनके बीच में समुद्र का वास्तविक अस्तित्व तो है लहरें चैतन्य से निकली हैं, लेकिन हमको उन लहरों में नहीं अटकना है हमको उस चैतन्य पर अटकना है जिससे लहरें निकली हैं। है विहारे इसके अस्सी के बाद ऊपर है विहाय निज देहा सर्वत्रा स्मृति भावय विहय का मतलब होता है छोड़ देना निज देहास्थान यानी हम अपने देह में स्थित हैं यानी अहंता हमारे देह से ये शरीर मैं हूँ इस भावना को छोड़ देना गृह निज देहा सर्वत्रा स्मृतिभावजन सब में समान भाव कि यह पूरा ब्रह्मांड मेरा ही शरीर है अब मेरा निज शरीर मेरा शरीर नहीं है वरन पूरा ब्रह्मांड मेरा शरीर है दृढ़ मनसा दृष्टि रज रग... पक्के विश्वास और पक्के निर्णय निश्चय से मन को दृढ़ बनाकर नान्य श्रेणियाँ सुखी भवित जो निरपेक्ष रूप से समस्त संसार को अपने पराय के भेद से मुक्त होकर अपना शरीर समझता है वह सुखी हो जाता है सुखी का मतलब यहाँ पर वो तात्कालिक सुख नहीं ये सुख है नित नवीन परम आनंद जिसको हम ब्लिस बोलते हैं तो वो ब्लिस उसको प्राप्त हो जाती है इसके संदर्भ में अभिनव गुप्ता जी ने यह शिव दृष्टि का एक श्लोक लिखा था जिसके हमने चर्चा शुरू करी थी घटो मदात्मना व्यक्ति एक घट जो मैं अपने चित्त से देखता हूं मेरे देखने के बाद उस घट का देखने का प्रभाव किस पर पड़ता है मन पर पर मन तो स्वयं गुलाम है पर प्रकाश से प्रकाशित मन का अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है मन तो उस चैतन्य के द्वारा अस्तित्व पाता है तो मैं फिर उस मन को से मैं तो सीधे चैतन्य की बात करूं क्योंकि इस घट का प्रभाव चैतन्य से हो रहा है और उस घट का अस्तित्व उस चैतन्य ने एंडोर्स किया या उसी से एक हो गया घट से मेरा चित्त और मेरे चित्त के द्वारा मेरा अंतस एक हो गया इसलिए घटो मदात्मना व्यक्ति जैसे ही मैं घट को जानता हूं एक मटके को जानता हूं वेदम में हम चाह घटात्मना जैसे ही मैं घट को जानता हूं मैं घट से अभिन्न हो जाता हूं और मैं घट को जानता हूं घट अब मुझको जानता है और हम दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। सदाशिवात्मना वेदमी अब वो कहते हैं कि इसी बात को आगे मैथमेटिकल बात कह रहा है वो चूंकि इससे ये है तो फिर इस, इसके आगे की फर्दर डेरिवेशन ये है वो बोलता है कि सदा शिवात्मना वेदमी अब मैं सदाशिव को जानता हूं मैं सदाशिव को जानता हूं शिव का वो स्तर जब वो विश्व को बनाने के लिए उद्यत हुआ शिव ने जैसे ही चाहक में विश्व को बनाऊ उस स्तर को हम बोलते हैं सदाशिव तो सदाशिवात्मना वेदमी अब मैं सदाशिव को जानता हूं और सदा सवा और सदाशिव मेरी आत्मा के द्वारा विश्व को जानता है जब मैं और सदाशिव को जानता हूं तो सदाशिव और मुझ में कोई भेद नहीं रह गया मैं सदाशिव की आंख से दुनिया को देखता हूं और सदाशिव मेरी आत्मा से दुनिया को जानते यानी मुझमे और सदाशिव में अब कोई भेद नहीं रहेगा इस तरह अब सत्य क्या है इसके आखिरी लाइन में उन्होंने बड़ा सत्य का निरूपण कर दिया कि नाना भावे स्वात्मानम जानन ना जानन नास्ते स्वयं शिव यह भिन्न भिन्न रूप रखकर शिव स्वयं को ही जान रहा है जानने वाला भी शिव है और जिसको वो जानना चाहता है वो भी शिव है ये एक खेल खेल रहा है एक नाटक कर रहा है जो जानना चाहता है वो भी शिव है और जिसको जानना चाहता है वो भी शिव है शिव ही शिव को शिव रूप में जानना चाहता है वो मटकी भी शिव है जानने की क्रिया भी शिव है और जानने वाला भी शिव है क्योंकि ये तीनों चीजों का स्रोत वही परम शिव है तो उसी से वो निकले तीनों तो बड़ा शिव दृष्टि शिव दृष्टि सोमानंद नाम के ऋषि ने लिखी थी ये बहुत आदि ग्रंथ है अब करीब करीब अप्राप्य जैसा है कुछ उसके मिलता है जीर्ण में तो शिव दृष्टि का मतलब होता है कि वो दृष्टि जिसके द्वारा परम सत्य इस संसार को देखता है या शिव इस संसार को देखता है और हमारे आश्रम की एकमात्र जो प्रार्थना है वो एक ही है कि हे परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे जिससे तू संसार को देखता है मेरे को और कुछ नहीं चाहिए तेरे संसार का एक टुकड़ा भी नहीं चाहिए पर मेरे को दृष्टि तो दे दे जिस दृष्टि से तू संसार को देख रहा है तेरे को जैसा संसार दिखता है जरा मेरे को भी तो दिख जाए वैसे ही संसार ये तभी संभव है जब मुझमें और इस संसार के रचयिता में कोई भेद न रह जाए मैं और मेरे संसार का रचयिता हम एक जान हो जाएं जैसे पानी और दूध एक मिल जाते हैं हम ऐसे हो जाएं तब मैं उस दृष्टि से संसार को देख सकता हूँ जिस दृष्टि से शिव संसार को देखता है तो उसी बात को ध्यान में रख के उस ग्रंथ का नाम रखा गया था शिव दृष्टि शिव की दृष्टि से संसार कैसे दिखाई देता है शिव के दृष्टि में संसार कैसा है क्या उसकी संसार में तुम्हारे मेरे की भावना हो सकती है शिव की इसलिए नहीं हो सकती कि उसके सिवा कोई है ही नहीं वो अकेला ही है जो संसार का निर्माता भी है और वही है जो निर्मित भी है जो बना वो भी शिव है बनाने वाला भी शिव है इसलिए वो अपने पूरे ब्रह्मांड को स्वयं की तरह देखता है ये देखो मैं हूँ मैंने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किया वही दृष्टि जब मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं भी वही कहूँगा कि भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न भिन भाव रख के कभी घाट का भाव रखा और कभी जीव का भाव रखा कभी का है ना चतु, चतुष्पाय का भाव रखा तो भिन्न भिन्न भिन भाव रख के शिव शिव को ही जान रहा है वो स्वयं को ही जानता है तो बड़ा सुंदर श्लोक है वो और बड़ा रोचक भी है और मधुर भी है कि घट को जानने से मैं घट हो जाता हूँ घट मुझको मैं घट को जानता हूँ अब मैं सदाशिव को जानता हूँ तो सदाशिव मेरी नजरों से संसार को देखते हैं और मैं सदाशिव की नजरों से संसार को देखता हूँ वो मेरी आत्मा से संसार को देखते हैं मैं उनकी आत्मा से संसार को देखता हूँ क्योंकि हम दोनों में अब एक अभेद हो गया है जब घट से हो सकता है तो सदाशिव से भी हो सकता है सत्य यही है कि शिव ही है जो भिन्न भिन्न रूप धर इस संसार को खुद क्रिएट करता है खुद बनाता है और खुद उसको एंजॉय करता है खुद उसको देखता है तो एंजॉयड और इंजॉयर या न भोक्ता और भोग्य वो दोनों स्वयं ही है यही बात तेतरी उपनिषद में कही गई थी कि हाउ हाउ हाउ अहम अन्नम अहमअम अहमअन्नम अहमनादि अहमनादि अहमनाद अहम श्लोकृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत वो जब उसको शिष्य को जब एकाएक बोध होता है तो नाचने लगता है जे, जैसे आर्कीमिडिस नाचा था अरे मिल गया मिल गया आ गया समझ में नाचते हुए बताते हैं ना कि जब वो गीला ही बाथरूम के टब से निकल के सड़क पर दौड़ने लग गया था और वैसे ही जब बोध होता है तो शिष्य नाचने लग जाता है आप समझ में आई बात और जैसे समझ में आती है जो बरसों की पहली या कई जन्मों की पहली भी आप समझ में आती है कि जन्म जन्मांतर से जिस पहले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और वो एकाएक जब सुलझती है तो कैसे नृत्य न होगा नृत्य तो होगा ही तब तो वो नाश्ता है कि हाउ हाउ हाउ ये नृत्य में आनंद की अभिव्यक्ति है कि हाउ हाउ हाउ अहमन नम अहमनम अरे अन्न मैं ही हूँ वो अन्न जो मेरे सामने रखा वो मैं ही हूँ अहमन नादि अहमन अन्न का भोगता हूं अन्न का भोक्ता हूं मैं ही अन्न का भोक्ता हूं अहम श्लोककृत अहम श्लोक कृत अहम श्लोककृत यानी वो भूख भी मैं ही हूं श्लोक का मतलब होता है योग करने वाला अन्न का भोक्ता से योग कराता है भूख यानी अन्न रखा है और आपको भूख नहीं है तो आपका योग नहीं हो सकता लेकिन अगर अन्न रहे और आपको भूख लगी है तो आप उसको आनंद से भोगोगे तो वो नाशन लगता है कि अन्न भी मैं ही हूँ अन्न का भोक्ता भी मैं ही हूँ और इन दोनों का योग कराने वाला भी मैं ही हूँ तो इस तरह से वो जब इस सत्य को जानता है कि ये तीन जो हमको भिन्नता दिखाई देती है तुम मैं और हमारे बीच का एक संबंध वो जब एक ही है तो वो आनंद से नाशन लगता है क्योंकि उसकी जन्म जन्मांतर की एक पहली जो अब तक अनसुलझी थी एकाएक सुलझ जाती तो ये पहली वो उपनिषद में सुलझी थी ये यहाँ हमारे काश्मीर शोर दर्शन में सुलझ लेकिन सुलझते जरूर है अगर हम उसको सुलझे हुए दिमाग से सोचें इसके आगे अभिनव गुप्ता जी तंत्रालोक में लिखते हैं कि जिनका दिमाग या जिनका चित्त तार्किकों के तर्कों से दूषित नहीं हुआ है ये भाषा ध्यान देना लायक है कि जिन लोगों का चित्त तार्किकों के तर्कों से दूषित नहीं हुआ है उनको ही ये बोध हो सकता है हमारे साथ क्या खसलत है गड़बड़ है कि हम हर जगह तर्क को आगे रखते जैसे सबसे बड़ा कुतर्क भगवान है तो बताओ भगवान होता तो क्या ऐसा होता ये हम कुतर्कियों के मुंह लगने से कोई मायना नहीं है उसका कारण है कि तर्क शुद्ध तर्क किया जा सकता कुतर्क का रास्ता एक ऐसा है जिस रास्ते पर वो स्वयं ही उसके कर्मों के अनुकूल सतर्क पर आएगा तभी हम उससे बात कर सकते क्योंकि आप उसको कभी संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि तभी वो कहते हैं कि ये बोध उनको ही होगा जो तार्किकों के तर्कों से चित्त चित्त दूषित नहीं है अगर हमारा चित्त दूषित है उन तर्कों की वजह से तो हमको यह बोध कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता कि हमको ये नहीं समझाएंगे कभी कहीं हाँ मटके को देखते हैं हम मटके कैसे हो जाएंगे हम सदाशिव को जान के सदाशिव को हाल जानते ही नहीं कैसे जानेंगे हमारे तर्कों का कोई अंत नहीं लेकिन इसको जो जानता है इस श्लोक को समझता है उसके आनंद का भी कोई अंत नहीं क्योंकि इस श्लोक को पढ़ने के बाद में हृदय के अंदर आनंद की लहर उठने लगी कि संसार की एकता को समझने के लिए कितना सुंदर कितना मीठा श्लोक लिखा है कि मैं घट को जानते ही घट हो जाता हूँ मुझसे घट जानता है मुझको घट जानता घट मैं घट को जानता हूँ हम दोनों अभिन्न हो जाते हैं हम एक दूसरे को एंडोर्स करते हैं मैं सदाशिव को जानता हूं तो मैं सदाशिव को जाता हूं और सदाशिव मेरी दृष्टि से विश्व को देखता है और मैं सदाशिव की आत्मा से सब देखता और शिव ही है जो भिन्न भिन्न रूप रख के खुद ही खुद को जान रहा है जानने वाला भी वही है और बताने वाला भी वही इस तरह से ये हमारी अब तक की बहु ऐसी हमने पूर्ण कर ली और आगे का हमारा यात्रा जारी रहेगी 112 धारणाएं हैं उसके बाद जैसी और लोगों की मंशा है कि हम कुछ समय इस पूर्ण होने के बाद ईसावाद से उपनिषद एक बार पढ़ें खास तौर से हमारे ये प्रस्ताव अजय जोशी जी का है क्योंकि मुझे भी यहाँ पर जब काश्मी शिव दर्शन गुरुदेव ने सौंपा उसके पहले कुछ वर्षों तक उपनिषद ही पढ़ाए थे और प्रभादी माता जो आश्रम में आई थी वो भी कहती थी कि अद्वैत का आधार उपनिषद है अद्वैत जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हृदय में उसका बोध नहीं होगा अद्वैत का तब तक हमको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती और उसके बोध के लिए सर्वोत्तम चीज़ें हैं उपनिषद का ज्ञान तो हम एक उपनिषद हैं ग्यारह उनमें से जो सर्वप्रथम और सबसे छोटा उपनिषद ईसावासी उपनिषद उस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन काश्मीर अपनी ये जो विज्ञान भैरों की 112 धारणाओं पर चर्चा होने के उपरांत हमारी बयासी धाराएँ हो चुकी धारणाएँ हो चुकी हैं तीस धारणाएं अभी और बचती हैं इनके बाद में तो जो भी वक्त लगता है उन तीस धारणाओं को पढ़ने में ऐसा उम्मीद है कि करीब दिसंबर तक हो जाएंगी हमारी तीस धारणाएँ दिसंबर अंत उसके बाद में हम ईशावासी उपनिषद को शुरू कर देंगे इसके अलावा काश्मीर शिव के अन्य ग्रंथों में अभी और भी बाकी हैं ईश्वर प्रत्यभिज्ञा बाकी है और कुछ जो हम रिपीट भी करना चाहेंगे जैसे स्पंद प्रत्यभिज्ञा परमार्थ सार जो अपने आप में जबरदस्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए हैं का परमार्थ सार ये पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि से अध्यात्म की विवेचना है इसको जब हम पढ़ेंगे तो हृदय निश्चित रूप से हमारे आनंद और स्पंदन से भर जाएगा तो आगे कुछ समय पाँच मिनट अपन कोई प्रश्न हो हम बात कर सकते हैं उन प्रश्नों पर